अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंग आलिंगन किया नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया कुरु सिंजय और के कई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया सूत मागध बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व नट विदूषक आदि मृदंग शंख नगारे वीणा ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मध से तथा सुगंधित जल से सीज दी गई थी जगह जगह रंग बिरंगी झड़ियाँ लगा दी गई थी झंडियां लगा दी गई थी सुनहरे तोरण बंधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे नगर के नरनारी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 तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया नगर की स्त्रियॉँ राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी सखी इन बड़भाग्नी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देख उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप ध धनीमानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला ला उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया अंतपुर की स्त्रियाँ भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भरा आया वे पलंग से उठकर अपने पुत्र वधु द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया देव देवदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरजनों की पत्नियों का अभिवादन किया उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बती कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया धर्मराज्युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडो वन का दाह करवा कर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था परीक्षित उस मायासुर ने ही धर्मराज शिष्य के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी